महाभारत आदि पर्व आदिपर्व अशीतिकततमोध्याय पुलस्य आदि महर्षियों के समझाने से पराशर जी के द्वारा राक्षस सत्र की समाप्ति गंधर्ववाच एवक्त स विपृषि वशिष्ठ महात्मना नेता क्रोधम सर्वोक पर गंधर्व कहता है अर्जुन महात्मा वशिष्ठ के योग कहने पर उन ब्रह्मषि पराशर ने अपने क्रोध को समस्त लोकों के प्रभाव से रोक लिया एजे ए स महातेजा ऋषि राक्षस राक्षसत्रेर शाक्जोथ पराशर तब संपूर्ण भेद वेदताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी शक्तिनंदन पराशर ने राक्षस सत्र का अनुष्ठान किया ततो वृद्धांस तृद्धांश बालाक्षसाश महामुनिदा विदते ये शक्ति मस्म उस विस्तृत यज्ञ में अपने पिता शक्ति के वध का बार बार चिंतन करते हुए महामुनि ने राक्षस जाति के बूढ़ों तथा बालकों को भी जलाना किया। तो रक्ष सात द्वितीया महस्य महाभ प्रतिज्ञा मृतिश्चयात्म उस समय महर्षि वशिष्ठ ने यह सोचकर कि उसकी दूसरी प्रतिज्ञा को न तोड़ू उन्हें राक्षसों के वज से नहीं रोका त्रयाणाम पावका चत्र तस्वीर महामुनि आशीत पुरस्तादीपताम चतुर्थ इव पावक उस सत्र में तीन प्रज्वलित अग्नियों के समक्ष महामुनि पराशर चौथे अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे तेन शुभ्रेणमा शक्तिज तदिपी तद्दीपी दीपीतमा काशम सूर्य दें वगना पापी राक्षसों का संहार करने के कारण वह यज्ञ अत्यंत निर्मल एवं शुद्ध समझा जाता था शक्तिनंदन पराशर द्वारा उसमें यज्ञ सामग्री का हवन आरंभ होते ही वह इतना प्रज्वलित हो उठा कि उसके तेज से संपूर्ण आकाश ठीक उसी तरह उद्भासित होने लगा जैसे वर्षा बीतने पर सूर्य की प्रभा से उद्यप्त हो उठता है सर्वे तम वशिष्ठादर्व मुनियत्र तेजसादिप्यमान वै दी उस समय वशिष्ठ आदि सभी मुनियों को वहाँ तेज से प्रकाशमान महर्षि पराशर दूसरे सूर्य के समान जान पड़ते थे ततः परम दुष्प्रापम अन्षिदार समापी पे सुत्र तम तमंत्री तमत्री समुपागमत तदनंतर दूसरों के लिए उस यज्ञ को बंद करना अत्यंत कठिन जानकर उदार बुद्धि महर्षि अत्रि स्वयं उस यज्ञ को समाप्त कराने की इच्छा से पराशर के पास आए तथा पुनस् पुनः क्रतुश्व महाक्रतु तत्रा जगमुहूर मित्रघ्न रक्षसा जीवितिथया शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन उसी प्रकार पुलस्त्य पुलह क्रतु और महाक्रतु ने भी राक्षसों के जीवन की रक्षा के लिए वहां पदार्पण किया बधाते साम राष्ट्र भरत वाचे पार्थ पराथरम अरिंदम भरत कुलभूषण कुंथ कुमार उन राक्षसों का विनाश होता देख महर्षि पुलस्त्य ने शत्रुसुदन पराशर से यह बात कही कच्चिताताप विघ्नम ते कच्चिशुत्र अजानताम सर्वेश रक्ष सामात तात तुम्हारे इस यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं पड़ा बेटा तुम्हारे पिता की हत्या के विषय में कुछ भी न जानने वाले इन सभी निर्दोष राक्षसों का वध करके क्या तुम्हें प्रसन्नता होती है प्रजोच्छेद मह्यम निके कर्मर् निकात दुजाती धर्मो दुष्ट तपस्वीना बस मेरी संतति का तुम्हें इस प्रकार उच्छेद नहीं करना चाहिए तात यह हिंसा तपस्वी ब्राह्मणों का धर्म कभी नहीं मानी गई सम पर धर्म तमाचार पराशर अधर्मिष्ठं वरिष्ठ पुर पराशर पराशर शांत रहना ही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धर्म है अतः उसी का आचरण करो तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी यह पाप कर्म करते हो शक्ति चाप ही धर्मज्ञम ना ते क्रांत न चैवम कर तुम तुम्हारे पिता शक्ति धर्म के ज्ञाता थे तुम्हें इस अधर्म कृत्य द्वारा उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए फिर मेरी संतानों का विनाश करना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है सापाध्य शक्ति वाशिष्ठ तदा तदुपादितम आत्मजैन सदोषेण शक्तिर दिव वशिष्ठ कुलभूषण शक्ति के हिसाब से ही उस समय वैसी दुर्घटना हो गई थी वे अपने ही अपराध से इस लोक को छोड़कर स्वर्गवासी हुए हैं इसमें राक्षसों का कोई दोष नहीं है नम राक्षस कश्चन शक्तो भक्षे तुम मुनि आत्मनिवात्मन से न दृष्टो मृत्यु तदाभवत मुने कोई भी राक्षस उन्हें खा नहीं सकता था अपने हिसाब से राजा को नरभक्षी राक्षस बना देने के कारण उन्हें उस समय अपनी मृत्यु देखनी पड़ी निमित्त भूत तत्र से विश्वामित्र पराशर राजा कलमासपादिवरूह्य मोदे पराशर विश्वामित्र तथा राजा कलमस कल्माशपाद भी इसमें निमित्त मात्र ही थे तुम्हारे पूर्वजों के मृत्यु में तो प्रारब्ध ही प्रधान है इस समय तुम्हारे पिता शक्ति स्वर्ग में जाकर आनंद भोगते हैं ये चक्त्य पुत्रा वशिष्ठ से ते च सर्वे मुदा युक्ता मोदनते सहिता महामुनि वशिष्ठ जी के शक्ति से छोटे जो पुत्र थे वे सभी देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक सुख भोग रहे हैं सर्वेत वसी विद वै मा बुढ़े रक्षसा चमुद ये सता स तपस्वीनामित चात्र कृत वा शेष नंदन तत्सत्र भद्रम ते सम इदमस्तुते महर्षि तुम्हारे पितामह वसीष्ठ जी को ये सब बातें विदित है शक्तिनंदन तेजस्वी राक्षसों के विनाश के लिए आयोजित इस यज्ञ में तुम भी निमित्त मात्र ही बने हो वास्तव में यह उन सब उन्हीं के पुर्व कर्मो का फल है अतः अब इस यज्ञ को छोड़ दो तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारे इस सत्र की समाप्ति हो जानी चाहिए गोवाच एव मुक्त पुलन वशिष्ठी मत तदा समापयामा शाक्तो महामुनि गंधर्व कहता है अर्जुन पुलस्त जी तथा परम बुद्धिमान वशिष्ठ जी के योग कहने पर महामुनि शक्तिपुत्र ने उसी समय को समाप्त कर दिया। महा मुनि शक्ति पुत्र उत्तरे हिमार्थे उस सर्ज महाबले संपूर्ण राक्षसों के विनाश के उद्देश्य से किए जाने वाले उस सत्र के लिए जो अग्नि संचित की गई थी उसे उन्होंने उत्तर दिशा में हिमालय के आसपास की विशाल वन में छोड़ दिया स तत्रां से वृक्षानश्म भक्ष दृश्य ते वे सदा परवण परवणी वह अग्नि आज भी वहां सदा प्रत्येक पर्व के अवसर पर राक्षसों वृक्षों और पत्थरों को जलाती हुई देखी जाती है यही श्री महाभारती आदिपर्वली चैत्ररथ पर्वण्यौर और वो पख्यान ऐसी अधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में और वो पाख्यान विषयक एक सौ अस्सीवा अध्याय पूरा हुआ